इसमें हम लोग चतुर्थ अलात शांति प्रकरण का प्रथम श्लोक देख रहे थे द्वितीय श्लोक देख रहे थे अस्पर्श योग वही नाम सर्वसत्व सुखो हितः अविवादो विरुद्ध देशित स्तंग नाम्य हम स्पर्श है ब्रह्म वही योग है युजते तो जिसके साथ योग होता है सर्व सर्वसत्व सुख सभी जीवों के लिए सुख का कारण है और हित भी है अविवाद है इसमें कोई विवाद नहीं है अर्थात ब्रह्म जो है सभी का जगत का अधिष्ठान है और अविरुद्ध इसका उपदेश भी हो गया और इस ब्रह्म तत्व का नमस्कार करते हैं टीका में सर्वेशा सत्वा नाम देह वृता सुखयती इतनीपत्तिया सुख हेतु ब्रह्म में है सत्व, तो सत्व का अर्थ देह विभ्रति, विभ्रति, विभ्रति। इति इति को धारण करने वाले सर्वेशा सत्ता का अर्थ देहधारियों का सभी देहधारियों को सुखयति सुख देता है इस प्रकार की विपत्ति से सुख हेतु ब्रह्म स्वभाव सुख तो का हेतु हो गया ब्रह्म स्वभाव जिसको स्पर्श योग शब्द से कहा गया ये सुख का हेतु है तो सुख विशेषण न दर्शयति सुख का विशेषण दिया गया सर्व सत्व सुख तो ब्रह्म जो है सभी जीवों के लिए सुख का हेतु है इसको सुख का विशेषण दे करके सुख का विशेषण हो गया सर्व सत्व सर्वसत्वनाम सुख हेतु तो ये कहा गया अर्थात तो ब्रह्म ही सारे जीवों का सुख का हेतु है इसको भाष्य में दिखाते हैं स भाष्य में तृतीय पंक्ति में सच सर्व सत्व सुखो यहाँ कमा कर दीजिए और भगवती के आगे जो कमा है उसको काट दीजिए सच सर्व सत्व सुख स अर्थात स्पर्श योग जो ब्रह्म स्वरूप है सभी सत्व सत्व अर्थात प्राणी सभी प्राणियों का सुख सुख अर्थात सुख का हेतु है अच्छा टीका में सुख हेतु तो अपी ब्रह्म स्वभाव विवक्षितम दर्शयति दर्शयती सुख हेतु तो अपी ब्रह्म स्वभाव है समानधिकरण है सुख का हेतु है ब्रह्म स्वभाव जो ब्रह्म है वो सुख का हेतु है तो ये तो कहा गया उसमें विवक्षितम विशेषम दर्शयती इसमें और भी विशेष है ये विशेषों को दिखाते हैं भाष्य में कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्ट दुख रूप यथातप भवती कश्चि कुछ पदार्थ ऐसा होता है अत्यंत सुख का साधन से विशिष्ट है अर्थात तो अत्यंत सुख का साधन है ये ये करने से आगे महान सुख होगा जैसे कहते हैं कि माघ मास में गंगा स्नान करना तो ये महत सुख का साधन है ये करने से आगे सुख मिलेगा किंतु तो माघ मास में गंगा स्नान प्रतिदिन चार बजे करना ये सरल है तो कहते हैं कि अभी तो साक्षात तो महान दुख होता है तो कहते हैं पश्चिद अत्यंत सुख साधन विशिष्ट हो भी दुख रूप वर्तमान तो दुख रूप है यथा तप तपस्या सर्वदा दुख ही लगता है तो कह वेदांत तो श्रवण करना तो समझ में नहीं आता फिर भी पाठ में बैठना ये सब महान तपस्या है तपस्या करने से ही आगे सुख होता है वाष्य में कहा भवती कश्चि अत्यंत सुख साधन विशिष्टों के दुख रूप यथा तप अयम तो न तथा अयम अर्थात जो स्पर्श योग जो ब्रह्मस्वरूप ये अस्पर्श योग ब्रह्मस्वरूप किंतु ऐसा नहीं है अर्थात दुख रूप नहीं है वो तो सुख रूप ही है किंग तरी फिर ये दुख रूप नहीं है अयम तो न तथा तथा दुख रूप नहीं है फिर किंग तरी कहते सर्व सर्वसत्वनाम सुखः, सभी सत्वों का वो सुख है सुख शब्द न में चलता है यहाँ सुख अर्थात स्पर्श योगलिंग है इसलिए सुखः पुंगलिंग दे दिया टीका में हित विशेषण से तात्पर्य श्लोक में दिया सर्वसत्व सुख हित हित तो है हित तो विशेषण का तात्पर्य क्यों हित तो विशेषण दिए उसके लिए कहते हैं तथा तो यह भवती कश्चित विषय उपभोगो सुखो न हित तो। यहाँ कुछ होता है विषय उपभोग से सुख होता है विषय मिला और खूब उपभोग कर लिया उसे तो तात्कालिक सुख होता है किंतु उसमें आगे सुख नहीं होता आगे दुख हो जाता है तो है इसलिए कश्चित विषय उपभोग सुख होता है किंतु न हित वो हित नहीं है आगे स्वास्थ्य खराब हो जाता है चित्त विक्षिप्त हो जाता है ये सब होता है अयम ये जो वो सुख भी है हित भी है दोनों है सुखो हित टीका में तस्य हितत्वे हेतु माह ये स्पर्श योग हित क्यों है उसमें हेतु कहते हैं भाष्य में नित्यम अप्रचलित स्वभाव ये जो स्पर्श योग है ब्रह्म स्वरूप है जो आपका वास्तव स्वरूप है वो नित्यम अप्रचलित स्वभाव कोई प्रचलन उसमें नहीं है मैं तो मैं मैं कभी सुखी हो गया मैं कभी दुखी हो गया ये तो परिवर्तन हो जाता है जैसा मैं कभी गामसा पहन लिया मैं कभी कपड़ा पहन लिया तो अभी कुछ वस्त्र पहन लिया कुछ गमछा पहन लिया और स्नान करने के लिए गौपिन पहन लिया, लिया। कहते कहते तो मैं तो मैं वही रहा वस्त्र परिवर्तन हो गया इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि जो हम वास्तव है वो तो नित्यम अप्रचलित तो स्वभाव हम तो हम रहते हैं उसमें कोई प्रचलन नहीं होता है ये जो सुखी दुखी इत्यादि ईर्षा द्वेष राग प्रेम ये सब बदलते रहते हैं किंतु हमारा जो वास्तव स्वरूप है वो तो नित्यम अप्रचलित टीका में तशेषणान स्पर्श योग का अन्य विशेषण कहते हैं किंच वाशे में किंच अविवाद अभिवाद इसका अर्थ कहते हैं विरुद्ध वनम विवाद विरुद्ध कथन करना इसको कहते हैं विवाद लोक में कहते हैं विवाद करता है विरुद्ध कथन करता है वो क्या है विरुद्ध कथन विवाद कहते है पक्ष परि परिग्रहणा परिग्रहण पक्ष कुछ पक्ष हो गए कुछ प्रतिपक्ष हो गए जैसे मीमांस लोग कहेंगे शब्द नित्य शब्द तो नित्य है और नया एक लोग शब्द को नित्य कहेंगे और कहीं शब्दों नित्य तो ये कहते ये विवाद होता है कोई पक्ष हो गया कोई प्रतिपक्ष हो गया किंतु ब्रह्म विषय में पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहण यशमिन विरुद्ध वचन पक्ष प्रतिपक्ष इत्यादि ग्रहण के द्वारा जिसमें नहीं होता है वो अविवाद अर्थात ब्रह्म में कोई विवाद नहीं है बाकी सब कल्पित है तो कल्पितों के साथ कोई विवाद नहीं है और पारमार्थिक एक ही है तो विवाद फिर कहाँ होगा तथा हेतु प्रश्न पूर्वकम आह तर अर्थात में दे दिया विवाद अभाव ब्रह्म में विवाद नहीं है क्यों नहीं है उसमें प्रश्न करके हेतु को कहते हैं ब्रह्म में क्यों विवाद नहीं है भाष्य में अकस्मात क्यूँ ब्रह्म में विवाद नहीं है कहते हैं यह तो अविरुद्धस इसका कोई विरोधी ही नहीं है तो विरोधी नहीं है तो फिर विवाद कहाँ होगा टीका में आत्म प्रकाश ब्रह्म स्वभाव से अविरुद्धत्व ये स्वयं प्रकाश है ये अपना स्थिति के लिए किसी दूसरों के ऊपर अपेक्षा नहीं रखता तो फिर विवाद किसके साथ होगा जो अपना स्थिति के लिए दूसरों के ऊपर निर्भरशील होगा वहाँ कभी भी विवाद विरोधो हो सकता है हमको ऐसे स्थान पर रहना है और वो स्थान वाला कहेगा नहीं नहीं आप यहाँ नहीं रह पाएंगे ये विवाद होगा हमको ऐसा वस्त्र आवश्यक है वो नहीं होगा तो विवाद तो ये सब अर्थात तो अपेक्षा होने से विवाद ब्रह्म स्वरूप में कोई अपेक्षा नहीं है अर्थात तो तो स्वरूप अर्थात तो आप अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं है शरीर के लिए मन के लिए अपेक्षा है किंतु अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं है ये निश्चय करना है स्वभाव से में कह दिया नहीं कश्चित नहीं कस्यचित आत्म प्रकाश हो विरुद्धो भवती इत्य कस्यचित आत्म प्रकाश विरुद्ध होता है मे में कभी विरुद्ध हो जाता है अर्थात तो कभी किसी को होता है कि मैं खराब हूँ कोई कहेगा आ, मेरा मन आज थो थोड़ा खराब है मेरा बुद्धि खराब हो गई मेरा शरीर ठीक नहीं है किंतु मैं तो मैं साथ कभी विरोध नहीं होता है न कश्यचित आत्म प्रकाश हो अर्थात तो कोई किसी का आत्मा के साथ स्वरूप के साथ किसी का विरोध नहीं होगा क्योंकि वही तो है आगे टीका में यथोक्त योग ज्ञान मार्ग से यथोक्त के ऊपर तीन नंबर टिप्पणी क्या दो नंबर लिखा है क्या वहां वहां तीन करना है दो तो ऊपर में है यथोक्त योग यथोक्त योग स्पर्श योग स्पर्श ब्रह्म तीन नंबर टिप्पणी दे दिया स्वरूप यथोक्त योग यही ज्ञान मार्ग संप्रदाय आगत तुम आह ये जो ज्ञान मार्ग है ये संप्रदाय से आया है अर्थात ये कोई बीच में जैसे कहते ना ये बन गया कोई नूतन आ गया ये कोई व्यक्ति आ गया वो अपना मत चलाने लगा आजकल जगत में कितने सकड़ो मत हो गया तो ये मत वो मत वो मत सब आ गया तो कहते ये जो ज्ञान मार्ग है अद्वित मत ये किसी का व्यक्तिगत तो मत नहीं है वो तो शास्त्र का है भाष्य में य योगो देशितो देश शास्त्रेण तंग नमा अहम प्रणमा य ईदृश योग ईदृश योग ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप देशित देशित अर्थात तो उपदिष्ट उपदेश किया गया कहा शास्त्रेण शास्त्र के द्वारा तम अहम नमा नमा का अर्थ प्रणमा वो ब्रह्मस्वरूप को मैं प्रणाम कर रहा हूँ इति मे छूट गया जो प्रतीक दिया है ना लिख दिया खाली इति ओष्य में दिया शो यो शो योग सही तो आगे में नमस्कार तमस्कार व्याजन तस्तीदुपायु श्रोत्री अत्र विवक्षित आह तन नमस्कार ब्याजे न उस स्पर्श योग ब्रह्म स्वरूप जो तो कि अपना स्वरूप है उसका नमस्कार ब्याजे न्याजे न अर्थात छले नमस्कार करना ये तो दिखाना है अर्थात ग्रंथकार ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार करते हैं कहते हैं ये तो दिखाना है तो क्यों क्या दिखाना है कहते हैं तस्व स्तुति करते हैं उसको नमस्कार करते हैं अर्थात ये बड़ा है महान है ऐसा बताना है ये वही स्तुति हो गया स्तुति क्यों करते हैं तदउपाय सुवृत्ति अर्थम जो ज्ञान जो ब्रह्म है ब्रह्म प्राप्ति का उपाय हो गया उसका ज्ञान होना ज्ञान का साधन हो गया श्रवण आदि उसमें प्रवृत्त हो इसीलिए उसको स्तुति करते हैं स्तुति कैसे करते हैं उसका नमस्कार करते हैं रूत्री प्रवृत्ति अर्थम जैसे हम कभी कोई महापुरुषों को देखते हैं तो हम अगर हम प्रणाम करते हैं तो अगर हमारे साथ कोई है वो भी अगला जब भी देखेगा वो भी प्रणाम करेगा तो इसलिए कहते हैं ये सब सम्मान करते हैं प्रणाम करते हैं स्वरूप का प्रणाम करते हैं ताकि शास्त्र का श्रवण में रुचि बढ़े ये द्वितीय श्लोक उच्चारण करिए अद्वैत आघटिका मैं अद्वैतदर्शन सेवाद विशदीकर्म दीना विवाद तब उदाह अद्वैतर्शन से जो अद्वैत दर्शन है उसका किसी के साथ कोई विरोध नहीं है नहीं होने से और विवाद, कोई विवाद नहीं है इसको विशदी कर विस्पष्टम व्याख्यातुम, द्वैती नाम विवाद ताबत उदाहरण अद्वैत में कोई विवाद नहीं है यह कहने का अर्थ है द्वैत में विवाद है द्वैत में कैसे विवाद है उसको दिखाते है भूत जाति अभूत अबूत वादिनः वादि भूत इच्छन्ति ही अपरे धीरा अभूत परस्परम वादिनः कैचिवादिन्छवादी वादी अर्थात शास्त्र को व्याख्यान करने वाले भूत जाति ये होते हैं सांख्य वाले वो कहते हैं कि जो पहले से विद्यमान है उसी का ही जन्म होता है घट पहले नहीं था ऐसा नहीं घटो पहले घट ही था तो घट का उत्पन्न होता है अर्थात पहले अप्रकट था सूक्ष्म तो रूप से था अभी स्थूल रूप इंद्रिय ग्राह्य रूप हो गया तो उनको कहा जाता है सत्कार्यवादी तो भूतस्य जाति मिशन थी संख्या और अपरे धीरा बाकी कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं अभूत पहले से अगर था तो फिर उसका जन्म क्या होगा वो तो पहले था तो कहते हैं अभूत जो पहले नहीं था असत्वादी ये वैशेषिक न्याय के लोग तो कहते हैं घट पहले नहीं था कुल दंड चक्र व्यापार के द्वारा बनाया तो कुछ कहते हैं भूतस्य जन्म कुछ कहते हैं कि अभूत जन्म विद्यमान से जन्म अविद्यमान से जन्म होने से क्या होगा परस्परम विवाद अंत विवाद होगा परस्पर विरुद्धवाद कहते है टीका एवं विरुद्ध बदनतो मिथो जेतुम इच्छंती त्या इस प्रकार की विरुद्ध कथन करते हुए परस्पर को जीतने का इच्छा करते हैं, विवाद हुई है परस्पर को जीतना तो हमारा मत ठीक है आपका मत गलत है इस प्रकार करते हैं। श्लोक में कहा विवादंत परस्परम अगटिका में प्रश्न पूर्वक श्लोकाक्षराणी योजती प्रश्न करके श्लोक का अक्षर का योजना करते है तो श्लोक का अक्षर को अन्वय करके दिखाते हैं पहले प्रश्न करते हैं कथम द्वैतिन परस्पर विरोध्यंत भाष्य में द्वैतीलोक परस्पर में विरोध कैसे करते हैं उच्यते उत्तर देते हैं भूत विद्यम से वस्तुन जातिम उत्पत्ति वादि कैचिदे हि साख्यान भूत का अर्थ है विद्यमान से वस्तु न विद्यमान जो वस्तु है तो उसका जातिम जातिम अर्थात उत्पत्तिम इच्छी वादी नादी वाधि अर्थात शास्त्रकार वो लोग कहते हैं खेची देव सभी लोग ऐसा नहीं कहते हैं कुछ लोग ऐसे कहते हैं तो वो कौन है कहते हैं संख्या न सर्व एवं द्वैती न सारे द्वैती नहीं कहते कि जो विद्यमान है उसका जन्म होता है तो कुछ, कुछ लोग कहते हैं संख्य लोग तो इसमें कहा गया केचिदेव तो टीका में कहते हैं एवकाराथे हेतु मह एवकार क्यों दिया है उसमें हेतु कहते हैं क्योंकि केचिद एव अर्थात दूसरे लोग इस प्रकार नहीं कहते हैं तो इसके भाष्य में आगे कहते हैं यस्मा अभूत अविद्यम से अपरे वैशेषिका नयायिका धीराधीमंत प्राजाभिमान इत बाकी कुछ लोग यस्त क्योंकि अभूत अभूत अर्थ अन से नंबर टिप्पणी दिए असत्कार्य साख्यलोक सत्कार्यवादी वैशेक असत्कार्यवादी अन से अपरे अपरे अर्थात अर्थ वैशेक धीरा धीरा धीमत अर्थ बुद्धिमान बुद्धिमान क्यों है कहते हैं प्राज्ञ अभिमानीन अभिमान करते हैं कि हम ठीक समझते हैं तो इस प्रकार की हैं। कहते हैं इसलिए कहते हैं धीरा धीरा कहकर के अर्थात ये आक्षेप आगे टीका में प्राज्ञाभिमान जाति मच्छंती इति पुर्वे न संबंध है तो ये जो प्राज्ञ अभिमानीन कह दिया भाष्य में वो लोग क्या चाहते है कहते हैं कि जाति अर्थात तो वैशेषिकों के साथ जाति मिचंती नहीं दिया श्लोक में भी भूत जाति वादी न केव अपर है अभूत अभूत किम कहते हैं जाति मिच्छन्ती वो दिया नहीं तटीकाकार उसको कहते हैं प्राज्ञाभि मानी न प्राज्ञ है हम ऐसा अभिमान करने वाले प्राज्ञ प्रकर्षण ज्ञ हम लोग ठीक ठीक समझते है ऐसे जो लोग है वो लोग जाति मिच्छी अभूत जो पहले नहीं था उसका जन्म स्वीकार करते मन्या नहीं दिया अगर होगा तो वो मुम होता है और अरुर्दिश जंत्य मुम प्राज्ञों को मुम हो जाएगा पर में अगर मन धातु से खस प्रत्यय होगा आत्म माने खश्च तो खस प्रत्यय हो जाएगा तो खिदंत तो पर में रहने पर पूर्व पदों को मुम हो जाएगा पंडित मन्या कहीं आता है तो प्राग्ञ मन्या वो तो मुम होगा वो इसका ये प्राजिमान का वही अर्थ है तो मतलब ये प्राज्ञा मन्या तक का ये मन्या कही व्यवहार होता है तो यही अर्थ है अर्थात तो आत्मा माने अर्थात तो मानता है अपने आप को ऐसा वास्तव तो नहीं है चतुर्थ पादम साध्याहारम व्याकर चतुर्थ पाद को अध्याहार शब्द अध्यार करके व्याख्यान चतुर्थ पाद है विभदंत परस्परम तो इसको अध्याहार करके अर्थात पद जोड़ते हैं क्या भाष्य में कहते हैं विवदंतो विभदंतो का अर्थ विरुद्ध पदंत परस्पर का विरुद्ध कथन करते हैं क्यों विरुद्ध कथन करते हैं ही अन्योन्य में इच्छंती ये अध्यार करते हैं अन्य परस्परों को जीतने के लिए इच्छा करते हैं इसलिए विवाद करते हैं जितना क्यों चाहते हैं कहते हैं कि हमारा मतलब ठीक है ये रहे अच्छा ये तृतीय श्लोक उच्चारण करेंगे पक्ष द्वय निषेध मुखे न सिद्धम अर्थम कथयति पक्ष द्वय निषेध करके सिद्धम अर्थम एक कहते हैं कि भूत की उत्पत्ति दूसरे कहते हैं कि अभूत की उत्पत्ति ये दोनों का निराकरण कर देने से वेदांती कहते हैं कि हमारा मत वही है ये दोनों मत निराकरण हो जाएगा तो ये हमारा मत है भूतं न जाय कि भूत ना विवदंत दयाह मजाति ख्यापय भूतम् न जायते और अभूतम् नहीं बजायते ये दोनों पक्ष हो गया भूतम् किंचित न जायते विद्यमान कुछ उत्पन्न नहीं होता है ऐसे कौन कहते हैं विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती है न्यायिक लोग है। लो कहते हैं तो विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती है क्योंकि वो कहते हैं अविद्यमान की उत्पत्ति होते है विद्यमान है तो फिर उसका क्या उत्पत्ति होगा ऐसे नयायिक लोग कहते हैं और अभूतम नहीं वजायते थे उत्पन्न नहीं होता है ऐसा कौन कहते हैं संख्य लोग कहते हैं अभूतम नहीं बजाय ऐसे दोनों मत कहते हैं विवद ही परस्पर में विवाद करने वाले ये जो द्वया द्वया द्वय द्वय का जस का रूप हो गया द्वया अय तय को, को अय हो गया तो द्वय द्वय का बहुवचन तो द्वया विवदंत अर्थात ये दो गोष्ठी हो करके विवदंत ये क्या कहते हैं कहते हैं अजातिम तय ख्यापयंती वो लोग कहते हैं कि जन्म हो ही नहीं सकता क्योंकि विद्यमान का जन्म नहीं होगा और का भी जन्म नहीं होगा तो इसीलिए जन्म हो ही नहीं पाएगा तो वेदांति कहते हम वो ही कहते हैं जन्म हो ही नहीं पाएगा किसी का कभी जन्म है ही नहीं जैसे घट का जन्म हो गया तो मिट्टी को कूला नाम रूप दे दिया घट का जन्म हो गया ऐसे शरीर का हो गया तो कहीं किसी का उत्पत्ति नहीं हुआ जन्म किसी का नहीं हुआ टीका में श्लोका व्याख्या आकांक्षा निक्षिपतीलोक का अक्षर का व्याख्यान करने के लिए पहले आकांक्षा दिखाते हैं में आकांक्षा आकांक्षा अर्थात दिखा करके ये श्लोक क्यों आया है उसको कहेंगे भाष्य में तेरेव विरुद्ध बदन अन्या पक्ष प्रत, प्रतिषेधम कुरदी की ख्याम होती रख्य और वैशेषिक ये दोनों का विरुद्ध वधन है परस्पर का विरोध कथन करते हैं अन्यन्य पक्ष प्रतिषेधम कुरत भी अन्य अन्य का पक्ष का प्रतिषेध करने वालों के द्वारा किम ख्यापितम भवति दोनों लोग विवाद करते हैं बाकी एक तृतीय आदमी चतुर्थ को पूछता है इन लोगों का आखिर क्या अर्थात विचार क्या है ये लोग क्या करना चाहते है सिद्ध क्या करना चाहते है तो यहाँ ये पूछता है की उसे क्या ख्यापित तो हुआ टीका में आद्यम पादम अवतार्य व्याकर आद्य पाद अवतरण करके बताते हैं ये लोग क्या विवाद करते हैं उसे क्या सिद्ध होता है भाष्य में उच्यते भूतम् भूतम अर्थात विद्यमान वस्तु न जायते किंचित जो विद्यमान है उसका उत्पत्ति नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते विद्यमान देव तो जो विद्यमान है उसका फिर कैसा उत्पत्ति होगी कैसे दृष्टान्त तो कहते हैं आत्मवत आत्मा का उत्पत्ति नहीं होती है आत्मा तो विद्यमान है इस प्रकार की एवं बदन ये कहने वाले ये कौन है कहते हैं असतवादी सांख्य पक्षम प्रतिषेध असतवादी वैशेषिक तो वो कहता है कि जो विद्यमान है उसका कैसे फिर जन्म होगा और विद्यमान है उसका जन्म होगा ऐसे सांख्य लोग कहते हैं तो अभी वैशेषिक असतवादी सांख्य पक्ष का निषेध करता है सांख्य निषेधति प्रतिषेधती सांख्य क्या है ये जो सज्जन्म है वही सांख्य है उसी का निराकरण करता है अच्छा आगे टीका में द्वितीय पादम विभजते द्वितीय पाद हो गया अभूतम नव जायते सांख्य वैशिष्टिका का निराकरण करता है भाष्य में तथा तो अभूतम अभूतम अर्थात तो अविद्यम अविद्यम नई बजायते क्यों अविद्यमत्वाद वो अविद्यमान है तो उसका उत्पत्ति कैसे होगी नहीं बजायते अविद्यमान तो नहीं बजायते सस विषाणु सस असत है उसकी जन्म हो जाएगी नहीं होगा एवं बदन ऐसा कहता हुआ कौन कहता है कहते हैं सांख्य सांख्यो भी असतवादी पक्ष असत जन्म प्रतिषेध सांख्य भी असतवादी पक्ष असतवादी कौन है नहीं आई उनका प्रति, उनका वो खंडन करता है असतवादी पक्षम असतवादियों का मत क्या है कहते हैं असत जन्म असत जन्म प्रतिषेधती तो का मत का प्रतिषेध करता है असत का जन्म नहीं हो पाएगा बंध्या पुत्र का जन्म नहीं होता है टीका में द्वितीयार्ध हम विभजते ये दोनों का विवाद दिखा दिया पूर्वार्ध में अभी उत्तरार्ध कहते हैं विवाद अंत भाष्य में बदनो अर्थ विरुद्ध बदनो द्वया अपि एते दैतिनोपिपक्ष प्रतिषेधनोजातिमुत्पत्तिम अर्थ ख्या प्रकाशयं ते विबद्त विबद्त अर्थ विरुद्ध बदंत परस्पर का विद्ध कहते हैं वैशेक संख्या दया दया अर्थतिन दैतको कथन करने वाले अभी वैशिक लोक अन्या पक्ष पक्ष द्वितीय दिवचन है सदसत जन्मनी सदस्योजन्मनि सदन और असजन्म सद ये दोनों पक्ष को प्रतिषेधन प्रतिषेध करते हुए अजातिम अजातिम अर्थात अनुत्पत्तिम अन्यापय अनुत्पति अर्था प्रकाशयं अर्थ से वही कहते हैं कि जन्म हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सत का भी जन्म नहीं होगा असत का भी जन्म नहीं होगा इसलिए जन्म हो ही नहीं पाएगा यही तत्व है टीका मैं सदअसद अतिरिक्त वस्तु अभाव वस्तुत उत्पत्तेर अनुत्पत्तिर आह सद असद से अतिरिक्त वस्तु नहीं है नहीं होने से वस्तुत उत्पत्तिर अनुत्पत्ति वस्तुत अनुपत्ति वास्तविक जन्म किसी का नहीं होगा परिवर्तन हो जाता है घट मिट्टी पिंड था वो घट रूप हो गया परिवर्तन हो गया जन्म उत्पत्ति ये सब कहा है वास्तव नहीं है तो ऐसे हम मानते हैं कहते तो हम मानते हैं ठीक है वास्तव कहीं जन्म नहीं होता है तो वास्तव जन्म अर्थात तो जो वास्तव तत्व तो तो जो है वास्तव तत्व तो तो केवल आत्म तत्व तो तो है उसका जन्म कभी नहीं होगा आत्मा आत्मतत्व तो तो को छोड़ के बाकी कुछ वास्तव नहीं है तो बाकी जो वास्तव्य नहीं है उनका जितना भी कल्पना करे कोई हानि नहीं है अच्छा ये चतुर्थ श्लोक उच्चारण करेंगे तो अभी एक सिद्धांति को कहता है ये विवाद करने वाले जो बात कहते हैं उसको आप ग्रहण नहीं करते ऐसा आपने कह दिया ये दोनों विवाद करके अर्थ से ख्यापन कर दे कि जाती तो वो लोग शब्द से कुछ कहे अर्थ से कुछ अलग कहे अर्थ से जो कहे उसको भी तो वही लोग कहे और वो लोग जो कहते हैं उसका आपका काम है कि वो लोग जो कहते हैं उसको आपको त्याग कर देना है तो वो लोग असत कार्य कहे शब्द से उसको आप त्याग कर दिए वो लोग सतकार्य कहे शब्द से उसको आप त्याग कर दिए वो लोग अजाति को अर्थ से कहते हैं उसको भी आपको त्याग कर देना पड़ेगा ये एक देशी आक्षेप करता है सिद्धांत के ऊपर तरी प्रतिर उतवात अजातिर प्रत्याख्येय भवता प्रत्याख्ये प्रत्या आशंक क्योंकि प्रतिवादी के द्वारा अजाति भी कहा गया आर्थिक अर्थात शब्दों से नहीं कहा गया अर्थो से कहे और जो वो लोग कहते हैं आपका काम है कि आपको उसको त्याग कर देना है तो कहते हैं ना शुद्ध विरोधी होते हैं जो अर्थात तो जो कहेगा उसको ना कहेगा तो क्या कहा सुनने से पहले कहते हैं कि तो आप तो उनको उसको भी आजादी का भी त्याग कर देना चाहिए ऐसे आशंका करके उत्तर देते हैं ख्याप्य माम अुमोदमहे वीदा न तेह मविवादं निबोधत अजातिम अभिवाद निबोधत ते ही ख्याप्य मनम ते ही अर्थात वो दोनों पक्षों के द्वारा ख्याप्य मना वो लोग ख्यापन कर दिए किसी को अजातिम वो लोग अजाति को कह दिए अर्थ से वयम अनुमोदाम है हम लोग खाली कहते हैं तथा अस्तु हम कुछ नूतन चीज नहीं कहते हैं वो लोग जो विवाद करके उनके अर्थ से जो प्राप्त हो गया हम कहते हैं वही ठीक है व्यय अनुमोदा मे ते ही सार्धम साधम अर्थात साकम सह उनके साथ न विवादाम हम लोग उनके साथ विवाद नहीं करते हैं बोलो जो निर्णय कर लेते हैं विवाद करके हम कहते हैं वही बात ठीक है इसलिए अभिवादम निबोधत निबोधत लोट का मध्यम पुरुष बहुवचन है शिष्या अभिवादम निबोधत अभिवाद को ही जान लीजिए हमारा किसी के साथ विवाद नहीं है वो कहते हैं सत्य जन्म नहीं होगा हम कहते हैं बिलकुल ठीक है वो कहते हैं असत का जन्म नहीं होगा हम कहते हैं बिल्कुल ठीक है दोनों मिल करके पूछते हैं आप तो दोनों को ठीक कहते हैं दो विरोधी विरोध करके आएंगे तृतीय के पास हम ऐसा कहते हैं कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं वो कहता है कि ए, हम ऐसा कहते हैं कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं उसे तो फिर ये भी ठीक है ये भी ठीक है फिर आप कहना क्या चाहते हैं हम कहते ये दोनों ही छोड़ दीजिए तो यही ठीक है तो इसी प्रकार ये कहते है अभिवादम कोई विवाद नहीं है ये सब कल्पित चीज को लेकर के विवाद होता है विवाद का विषय में भी अगर वास्तव विचार करेंगे देखेंगे अद्वैत तो तत्व है विवाद क्यों करता है दूसरों को जीतने के लिए उसको जीतना क्यों चाहता है क्योंकि वो अभी हमसे भिन्न तव खड़ा है हमसे भिन्न अगर कोई रहेगा वो हमारा विपद का कारण होगा भय का कारण होगा हम इसलिए अपने से भिन्नों को मिटाना चाहते हैं आपने से भिन्नों को मिटा देगा तो क्या बचेगा केवल एक ही रहेगा ये क्या करते हैं जो जगत में जितना विवाद जितना युद्ध जितना जो होता है वो वही एक ही एकत्व सिद्ध करने के लिए अंतिम में हम ही एक है बाकी कोई नहीं है बाकी जो है सब मेरा अधीन है मेरा अधिन है अर्थात तो उसका स्वतंत्र सत्ता नहीं है जो वास्तविक तो वेदांती हो जाएगा वो कहेगा ये बिल्कुल ठीक है ये उसको सूक्ष्म से नहीं समझता है बोल करके स्थूल में उसको घटाना चाहता है और स्थूल में वो घटेगा नहीं कभी ये स्थूल में घटाते घटाते थक जाएगा अंतिम में सूक्ष्म में उतर करके जान लेगा कि अच्छा बात तो वही है द्वितीय का सत्ता को नाश करना यही प्रकृति का नियम है ये प्रकृति का नियम क्यों है कहते यही ब्रह्म का वास्तविक सत्ता है तो द्वितीय को नहीं रहने देना तो यही वेदांत तो कहता है इसलिए कहते हैं ना वेदांत तो जो वास्तव समझ जाएगा वो कभी विरोध में जाएगा ही नहीं कहेगा तो द्वितीय है ही नहीं विरोध कहाँ है वो सब नहीं है कुछ वेदांत तत्व तो तो जितना वास्तविक जगत में ग्रहण होगा ना वास्तविक ये सब विवाद जगत में कुछ नहीं रहेगा सब इसलिए हम लोग जो रुद्री पढ़ते हैं ना रुद्री का प्रथम मंत्र है आ नो भद्राह क्रत वो यंतु विश्वत ये प्रथम मंत्र है रुद्र का उसका अर्थ है कि आ न अर्थात आसमान विश्वत भद्राह आ यंतु आयतु आग छंतु तो भद्राह अर्थात तो सद्भावना सद्भावना हमारे प्रति सभी दिशाओं से आए अर्थात तो हम सद्भावना से भर जाए तो सद क्या है कहते सद ब्रह्म है अर्थात सभी दिशाओं से ब्रह्म भावना हमारे अंदर में भर जाए अर्थात तो हम जिस चीज को देखें वो क्या है ब्रह्म है ये रुद्री प्रथम मंत्र है हम लोग जो प्रतिदिन पढ़ते हैं न नो भद्राह क्रतवो यन्तु विश्वतः क्रतवो अर्थात संकल्प भद्रा क्रतव भद्रा क्रतव अर्थात सत्संकल्प सत्संकल्प अर्थात सद विचार हमारा अंदर में भर जाए तो ये सब अर्थात जो उपनिषद का तत्व है वो वास्तविक जितना जितना समझेंगे तो ये जगत उतना अर्थात आनंद रूप हो जाएगा आगे प्रतिवादी भी सह विवादाभावे फलितम् है आह प्रतिवादियों के साथ विवाद नहीं है ये वेदांत तो कहता है तो कहता है कि प्रतिवादियों के साथ विवाद नहीं है उसमें फलित इसमें क्या उसका हुआ तात्पर्य क्या हुआ कहते हैं भाष्य में अविवादम पूर्व पृष्ठ में पंचम मंत्र अभिवाद निबोधत श्लोक में दिया अभीवाद निबोधत अभीवाद को जानिए आगे है टीका में अक्षरा व्याचे अभी पंचम का अक्षर का व्याख्यान करते हैं भाष्य में तेरव ख्याप्यम अजातिम एवं अस्तु इति अनुमोदामहे केवलम तेर एवं ख्याप्य मानम वही लोग ख्यापन करते हैं अर्थ से वही लोग कह देते हैं किसको जाति को जन्म कभी हो ही नहीं पाएगा एवं वस्तु इति अनुमोदा है केवलम हम लोग केवल इतना ही करते हैं एवं अस्तु आप लोग जो कहते हैं वो ठीक है चार नंबर टिप्पणी दे दिया एवं वस्तु सदस्योर अनुत्पत्तिया परमार्थभूता अजातिर एवं वस्तु अस्तु इति अर्थ सद का उत्पत्ति नहीं होगा असद का उत्पत्ति नहीं होगा परमार्थभूत अजाति है अजाति जो है वही परमार्थभूत है वही ब्रह्म है भाष्य में न सार्धम नदा प्रतिपक्ष परिग्रहण हम उनके साथ सार्धम सह उनके साथ हम विवाद नहीं करते विवाद कर, करना है तो हमको प्रतिपक्ष ग्रहण करना पड़ेगा हम किसी का प्रतिपक्ष नहीं होते है किसी का विरोधी नहीं होते है इसलिए हम विवाद नहीं करते टीका में अद्वैतवादी द्वैतवादी भीर विवादा भाव है वैधर्मी दृष्टान्त तो अद्वैतवादियों का द्वैतवादियों के साथ कोई विवाद नहीं है इसमें वैधर्म्य दृष्टांत तो कैसा देंगे अद्वैत का द्वैत के साथ विवाद नहीं है इसका वैधर्म्य होगा द्वैतों का द्वैतों के साथ विवाद है उनका जैसे परस्पर में विवाद है और अद्वैत का द्वैत के साथ इस प्रकार के विवाद नहीं है वैधर्मी दृष्टांत तो भाष्य में दिखाते है यथातेम विवादंती इति अभिप्राय वो लोग परस्पर में जैसा विवाद करते हैं ये वैधर्मी दृष्टान्त तो हो टीका में चतुर्थ पादार्थम आह चतुर्थ पादा हो गया अभिवादम निबोधत है शिष्या अभिवाद को जान लीजिए भाष्य में अतस्तम विवादरिम परातम अस्माधत है शिष्या अत अदिवाद को विवादरित ब्रह्म में कोई विवाद नहीं है परमा दर्शनम दृश्यते दर्शन परमार्थ आठ नव टिप्पणी अजा स्वयं प्रभ स्पर्श योगम ब्रह्म परमार्थ और यहाँ दर्शनम दृश्यते ही थी दर्शनम कर्मणी नहीं मत कर्मणि कर्ण में नहीं जो परमार्थ दर्शनम अनुज्ञातम अस्मा हम उसका केवल अनुमोदन कर देते हैं परमार्थ ब्रह्म उसका कोई जन्म नहीं है यही बात ठीक है निबोधत लोट मध्यम पुरुष बहुवचन है शिष्या आप लोग ये निर्णय कर लीजिए निश्चय कर लीजिए इसलिए वेदांति होना अर्थात यही है कि दर्शन विषय में विवाद नहीं करना है तो हा पंक्ति को लेकर के विवाद हो सकता है पंक्ति का ये अर्थ यहाँ है इस प्रकार की हो सकता है किंतु चूड़ान्त तो तत्वों को लेकर के कभी कोई विवाद नहीं है ये पंचम श्लोक उच्चारण करिए वेदांति तत्व तो, तो किसी के साथ विवाद नहीं करेगा और वेदांत तो जितना जितना जीवन में उतरेगा वो जीवन में भी किसी के साथ विवाद नहीं करेगा क्योंकि विवाद करना किसके लिए शरीर बुद्धि का कुछ प्राप्ति के लिए विवाद करेगा वो तो सब कहेगा ये तो क्या है तो जितना है जैसा है वो तो ऐसा होगा ये किसके साथ विवाद करेगा जितना जितना वेदांत तो उतरेगा उतना उतना विवाद से हट जाएगा और और वेदांत तो उतर जाएगा तो विवाद क्या है वो व्यवहार से भी उतर जाएगा वो भी नहीं कर पाएगा इसलिए ये वेदांत तो का प्रथम लक्षण है विवाद रहित तो हो जाना कभी तो विवाद नहीं सब मिथ्या है उसमें क्या विवाद टीका में जात एवं जन्म आगे श्लोक के लिए जात से एवं जन्म ना अनर्थ क्या अन्य अजातश्यव जन्म सदवादि असतवादीनो सर्वे भी स्वीकुवंती परपक्ष अनुदति जात से एवं जो उत्पन्न हुआ है उसका फिर जन्म मानेंगे ये अनर्थक है जो जन्म हुआ है फिर उसका जन्म मानना ये अनर्थक है और जात का जन्म होगा तो जन्म किसका होगा जो जात तो जो जात है उसका जन्म हुआ है पहले से हुआ है तो भी अर्थात वो जात का जन्म होगा जो जात पहले से जन्म हुआ है तो जात का जन्म हुआ है वो जो जन्म हुआ हु हु। वो भी जात का जन्म हुआ अर्थात ये अनवस्था हो जाएगा तो जात का जन्म मानना एक तो अनर्थ है दूसरा अनवस्था है इसलिए अजात से एवं पदार्थ से जन्म अजात पदार्थ का ही जन्म मानना पड़ेगा सदवादीनो असत्वादीनो से सर्वे भी स्वीकुवंती सदवादी हो असतवादी हो सभी को यही मानना पड़ेगा अजाति का ये जन्म परपक्ष अनुवत सिद्धांति कहता है तो अजाति का जन्म सिद्धांति कहता है कि यही मानना पड़ेगा अब दोनों को और सिद्धांति अंतिम में कहे अजाति का जन्म मानना पड़ेगा किन्तु ऐसा हो पाएगा क्या अजाति का जन्म जिसका जन्म नहीं हो सकता है कि उसका जन्म यह संभव है क्या इसलिए हो ही नहीं पाएगा तो जात का जन्म नहीं है अजात का जन्म मानना पड़ेगा और अजात का जन्म हो ही नहीं पाएगा इसलिए जन्म बोलकर के पदार्थ ही नहीं है अजात से व धर्म जाति वीन अजा हिमृत धर्म मर्ता कथमेश्य अजात शेव धर्म से वादि जातिम्छति अजा ही अमृतोधर्म कथम अर्थ्यता सिद्धांति अर्थात पूर्व पूर्वार्ध में वो दोनों का मत कह दिया उत्तरार्ध में कहते हैं ये कैसे संभव होगा अजाति का जन्म कैसे होगा नहीं होगा अजात शेव धर्म से धर्म से अर्थ भाव से भाव अर्थ वस्तु वस्तु परमात्मा ब्रह्म ते ब्रह्म अजात हे उसका जाति मिचंती वादिना ये सांख्य लोग कहते हैं कि जो प्रकृति होती है वो नित्य है परिणामी नित्य है तो वो भी अजाति है नित्य है तो उसका जन्म नहीं होता है तो अजात का जन्म होता है ऐसे सांख्य लोग कहते हैं अर्थात तो परिणामी नित्य जो प्रकृति है उसका जन्म होता है और ये जो न्याय लोग होते हैं वो पहले घट था ही नहीं अजात था अजात तो का उत्पत्ति दोनों लोग अजात का उत्पत्ति कहते हैं वो एक तो प्रकृति को लेकर के कहता है कि एक घट को लेकर के कहता है घट पहले नहीं था न एक लोग कहते हैं ये दोनों जाति मिचंतीवादीन इसी को बुद्धि में रख करके वो लोग कहते हैं कि ये अजाति का उत्पत्ति होता है सिद्धांत कहता है कि अजात ही अमृत धर्म अजाति अर्थात ब्रह्म है तो परिणामी नित्य जो परिणामी होगा वो कभी नित्य नहीं होगा नहीं के लोग स्वीकार नहीं करेंगे इसलिए परिणामी नित्य सांख्य का बात नहीं है तो अजाति ही अमृतो धर्म कथम अर्थयता में से जन्म हुआ मतलब अर्थय हो जाएगा तो जो आजाति है जो ब्रह्म है तो उसका ये जन्म कैसे हो जाएगा ये संभव नहीं है अच्छा आज यहां तक पूर्णमद पूर्णमित पूर्णत पूर्ण